ब्रह्मसूत्र शाक भाष्य अनुवाद, अध्याय दूसरा पद तीसरा सूत्र से आगे अकदिकरण सूत्र से तेस् सूत्र तेस्वा कर्ता शास्त्राथवत्वात्ता शास्त्राथवत्वात्थ कर्ता आत्मा ही करता है बुद्धि नहीं शास्त्रार्थवत्वात्त क्योंकि ऐसा मानने से विधि आदि शास्त्र सार्थक होते हैं भाष्यर्थ तद्गुणसारे प्रकरण से ही जीव के अन्य धर्म का भी विस्तार से विचार किया जाता है यह जीवकर्ता होना चाहिए क्योंकि इससे शास्त्र अर्थवान सार्थक होता है इस प्रकार याग करे जुहयात होम करे दान करे इस प्रकार का विधि शास्त्र प्रयोजक वाला होता है अन्यथा वह निरथक होगा क्योंकि वह शास्त्र कर्ता के होने पर कर्तव्य विशेष उपदेश करता है कर्ता के न होने पर वह उपपन्न नहीं होगा इस प्रकार ऐसा ही यही आत्मा दृष्टा श्रोता मनता बोधा कर्ता और विज्ञान रूप है यह शास्त्र भी सार्थक होता है सूत्र चौतीसवा विहारोपदेश सूत्रार्थ जीव करता है क्योंकि उसके विषय में विहार का उपदेश है भाषा इससे भी जीव करता है क्योंकि तो यते वह अकेला विचरने वाला अमृत जीव जहाँ इच्छा होती है वहां चला जाता है और स्वय शरीरे उसी प्रकार प्राण को ग्रहण कर वह अपने शरीर में यथेष्ट इस प्रकार श्रुति जीव की प्रक्रिया में स्वप्नावस्था में विहार का उपदेश करती है सूत्र पैतीसवाद जीव करता है क्योंकि श्रुति में इसके द्वारा इंद्रिय का ग्रहण कहा गया है इससे भी जीव करता है क्योंकि वह बुद्धि द्वारा इन बाघ आदि इंद्रिय शक्ति को ग्रहण कर सोता है और प्राणान ग्रहित उसी प्रकार वह प्राण को ग्रहण कर अपने शरीर में यथेष्ट विचरता है इस प्रकार श्रुति जीव के प्रकरण में ही इंद्रियव का ग्रहण वर्णन करती है सूत्र छत्तीसवा न न निर्देश निर्देश व्यपाच क्रियापय व्यपदेश क्रियाय सूत्रच पौर व्यपदेश विज्ञान यज्ञ यहाँ विज्ञानशब्दवाच्य जीव क्रिया लौकिक आदि क्रिया का कर्ता कहा गया है न यदि विज्ञान शब्द जीवपरक न मानकर बुद्धिपरक माने तो निर्देश विपर्य निर्देश विपर्य होगा अर्थात बुद्धि के कारण होने से तद्वाचक विज्ञान पद में यह प्रकार तृतीय होगी और इससे भी जीव करता है क्योंकि विज्ञानम यद्यम तनुते विज्ञान जीव यज्ञ का विस्तार करता है और कर्मों का भी विस्तार करता है इस प्रकार यह श्रुति जीव का लौकिक और वैदिक क्रियाओं में कर्तृत्व विपदेश करती है परंतु विज्ञान शब्द तो बुद्धि में निश्चित है तो फिर उससे जीव करता है यह किस प्रकार सूचित किया जाता है नहीं ऐसा कहते हैं यह जीव का है निर्देश है बुद्धि का नहीं यदि यह निर्देश जीव का न हो तो निर्देश विपर्य होगा विज्ञान है ऐसा निर्देश होगा इस प्रकार बुद्धित द्वारा इंद्रियों की शक्ति को ग्रहण कर बहस होता है इस तरह अन्य श्रुति में विज्ञान शब्द से बुद्धि की विवक्षा में विज्ञान शब्द का विभक्ति से निर्देश देखा जाता है किंतु यहाँ तो विज्ञानम यज्ञ इस प्रकार कर्ता के सामानाधिकरण्य निर्देश से बुद्धि से व्यतिरिक्त आत्मा का ही कर्तृत्व सूचित होता है अतः दोष नहीं है इस प्रकार कहते हैं यदि बुद्धि से जीव भिन्न करता हो तो वह स्वतंत्र होता हुआ अपना प्रिय और हित नियम से संपादन करेगा विपरीत नहीं किंतु विपरीत भी संपादन करता हुआ उपलब्ध होता है स्वतंत्र आत्मा की अनियम से ऐसी प्रवृत्ति उपन्न नहीं होती अतः उत्तर कहते हैं सूत्र सैती उपलब्धि बद नियम उपलब्धिवत अनियम सूत्रार्थ उपलब्धिवत जैसे उपलब्धि में स्वतंत्र होता हुआ भी इष्ट और अनिष्ट उपलब्ध करता है वैसे अनियम इष्ट और अनिष्ट का भी अनियम से संपादन करता है भाषा जैसे यह आत्मा उपलब्धि के प्रति स्वतंत्र होता हुआ भी अनियम से इष्ट और अनिष्ट उपलब्ध करता है वैसे अनियम से ही इष्ट और अनिष्ट का संपादन करेगा यदि कहो कि उपलब्धि में भी आत्मा स्वतंत्र नहीं है क्योंकि उपलब्धि के हेतु का उपादान ग्रहण उपलब्ध है तो यह ठीक नहीं है क्योंकि उपलब्धि के हेतु का प्रयोजन केवल विषय की कल्पना मात्र है उपलब्धि में तो आत्मा को अन्न की अपेक्षा नहीं है क्योंकि चैतन्य का योग है और अर्थ क्रिया में भी आत्मा को अत्यंत स्वतंत्रता नहीं है क्योंकि देश काल और निमित्त की विशेष की अपेक्षा है क्योंकि देशकार और निमित्ता विशेष की अपेक्षा है सहकारी के अपेक्षा करने वाले करता का कर्तृत्व निवृत्त नहीं होता क्योंकि आदि के अपेक्षा करने वाले पाचक में भी होता है, सहकारी के उचित से ही इष्ट और अनिष्ट अर्थ क्रिया में नियम के बिना आत्मा की प्रवृत्ति विरुद्ध नहीं है सूत्र अड़तीसवा शक्ति विपर्यात सूत्रार्थ बुद्धि को कर्त्री माने तो कर्ण शक्ति का विपर्य होगा भाष्यार्थ इससे भी विज्ञान से भिन्न जीव कर्ता हो सकता है पुनः यदि विज्ञान शब्द वाच बुद्धि ही कर्त्री होगी तो उससे शक्ति का विपर्य होगा बुद्धि की कर्णशक्ति का नाश होगा और उसको कर्त शक्ति प्रसक्त होगी और बुद्धि में कर्तृशक्ति के होने पर उसमें ही अहम प्रत्यय स्वीकार करनी पड़ेगी क्योंकि मैं जाता हूँ मैं आता हूँ मैं खाता हूँ मैं पान करता हूँ इस प्रकार अहंकार पूर्वक ही सर्वत्र प्रवृत्ति देखने में आती है कर्त शक्ति युक्त उसको की कल्पना करनी चाहिए कर्ता समर्थ होता हुआ भी करण का ग्रहण कर क्रियाओं में प्रवृत्त होता हुआ देखा जाता है उससे केवल नाम में विवाद है वस्तु में कोई भेद नहीं है क्योंकि कर्ण से व्यतिरिक्त कर्ता स्वीकार किया गया है सूत्र चूत्रार्थ और आत्मा के करता न होने पर वेदांत में प्रतिपादित ब्रह्म के साक्षात्कार कर का साधनभूत समाधि का अभाव हो जाएगा अतः आत्मा करता है न आत्मा व अरे हे मैत्रेयी आत्मा दर्शन करने योग्य है अतः उसका श्रवण करना चाहिए मनन करना चाहिए करना करना चाहिए करना चाहिए उसकी विशेष रूप से करनी चाहिए और ओमितम ओम इस प्रकार उस आत्मा का ध्यान करो इस प्रकार की जो यह औपनिषदक आत्म प्रति आत्म प्रतिपत्ति रूप प्रयोजन वाली समाधि निधिध्यासन वेदांत वाक्यों में उपनिष उपदिष्ट है वह भी आर्ता आत्मा के कर्ता न होने पर उपन्न नहीं होगी इससे भी आत्मा कर्ता सिद्ध होता है अधिकरण पंद्रह तक्षाधिकरण सूत्र चालीसवा यथाच तक्षोभय था तक्षह तक्ष परंतु यथा जैसे लोक में बढ़ई भयथा वसूला आदिकरणों की अपेक्षा करता होकर दुखी होता है और उनके अपेक्षा न कर स्वरूप से अकर्ता एवं सुखी होता है वैसे आत्मा भी बुद्धि आदिकरणों की अपेक्षा करता संसारी है उनकी अपेक्षा न कर स्वरूप से अकर्ता एवं परमानंद घन ही है शर्थ इस प्रकार शास्त्र शास्त्रार्थत्व शास्त्रार्थवत्व आदि हेतुओं से जीवात्मा का कर्तृत्व दिखलाया जा चुका है किंतु वह स्वाभाविक है अथवा उपाधि निमित्तक है इस पर विचार किया जाता है उस विचार में इन शास्त्रार्थवत्व आदि हेतुओं से स्वाभाविक कर्तृत्व है क्योंकि उसका अपवादक कोई हेतु नहीं है सिद्धांति ऐसा प्राप्त होने पर हम कहते हैं आत्मा में स्वाभाविक संभव नहीं है क्योंकि ऐसा मानने पर आत्मा का होगा आत्मा का कर्तृत्व से मोक्ष नहीं हो सकता कर्तृत्व से मुक्त न हो की सिद्धि नहीं होती क्योंकि कर्तृत्व दुख रूप है परंतु कर्तृत्व शक्ति की स्थिति होने पर भी कार्य के परिहार से पुरुषार्थ सिद्ध हो जाएगा और उसका परिहार कारण के परिहार से हो जाएगा जैसे अग्नि में काष्ठ से कार्य का अभाव है, वैसे यहाँ भी समझना चाहिए परंतु यह ठीक नहीं है क्योंकि शक्ति रूप संबंध से संबद्ध निमित्तों का अत्यंत परिहार नहीं हो सकता परंतु मोक्ष साधन के विधान से मोक्ष सिद्ध हो जाएगा नहीं क्योंकि जो साधन के अधीन है वह अनित्य है और नित्य शुद्ध बुद्ध, बुद्ध मुक्त आत्मा के प्रतिपादन से सिद्धि अभिमत है। उस प्रकार का प्रतिपा स्वाभाविक कर्तृत्व में नहीं हो सकता इसलिए उपाधि धर्म के अध्यास से ही आत्मा में कर्तृत्व है स्वाभाविक नहीं है जैसे कि ध्याती व मानव ध्यान करता है मानव चलता है यह श्रुति है और शरीर इंद्रिय और मन से क्योंकि नान्य तो अस्थित्रष्टा दृष्टा नहीं है इत्यादि श्रुति से विवेकियों की दृष्टि में पर ब्रह्म से अन्य कर्ता भुक्ता नाम का जीव नहीं है तो इससे परमात्मा माँ ही संसारी करता भोगता है ऐसा प्रसक होगा चेतन युक्त करता जीव यदि परमात्मा से अन्य हो तो बुद्धि आदि से बुद्धिघातरिक्त न होगा ऐसा नहीं क्योंकि भोक्तृत्व अविद्या से प्रत्युप्थापित है तथा ये ही द्वैतमीव जिस अवस्था में द्वैत सा होता है वही अन्य अन्य को देखता है इस प्रकार अविद्यावस्था में कर्तृत्व भोक्तृत्व दिखलाकर यत्र किंतु इसके लिए सब आत्मा ही हो गया है है किसके द्वारा किसे देखे इस प्रकार में का करती है। उसी प्रकार स्वप्न और जागृत अवस्था में आकाश में उड़ने वाले श्यन के श्रम के समान आत्मा का उपाधि के संपर्क से उत्पन्न हुए श्रम का श्रवण कराकर सुषुप्ति में प्राग्ञ आत्मा के साथ सम्यक ऐक्य प्राप्त हुए श्रम अभाव श्रमाभाव श्रवण कराती है तदवा इस ज्योति स्वरूप आत्मा का आप्तकाम, आत्मकाम, और काम है। ऐसा आरंभ कर ऐसा इस इस पुरुष की प्रगति है यह इसकी परम संपत्ति है यह इसका परम लोक है यह इसका परम आनंद है ऐसा उपसंहार है इससे आचार्य ने यथाचार तक्षोभयथा यह कहा है है शब्द तू अर्थ में भटित है और ऐसा नहीं मानना चाहिए हाथ वाला तक्ष बढ़ई करता होकर दुखी होता है वही अपने घर जाकर वसूला आदिकरणों से विमक्त हुआ स्वस्थ शांत व्यापार शून्य और सुखी होता है वैसे अव अविद्या से प्राक्टिपस्था, आत्मा स्वप्न और प्रत्युपस्थापित अवस्थाओं में कर्ता होकर दुखी होता है मुक्त होता हुआ सुषिप्ति अवस्था में अकर्ता होकर सुखी होता है उसी प्रकार मुक्ति अवस्था में भी अविद्या अंधकार को विद्या प्रदीप से निवृत्त कर आत्मा ही केवल शांत और सुखी होता है तक्ष दृष्टान्त इतने में समझना चाहिए। आदि आदि विशिष्ट व्यापारों से से अपेक्षा ही करता होता है, अपने शरीर से तो अकरता ही है वैसे यह आत्मा समस्त व्यापारों में मना आदिकरणों की अपेक्षा ही करता होता है अपने स्वरूप से तो अकर ही है तक्षके के समान आत्मा के अवयव नहीं है जिससे कि जैसे तक्षहस्त आदि द्वारा वसूला आदि का ग्रहण और त्याग करता है वैसे आत्मा भी मन आदि का ग्रहण करे अथवा त्याग करे जो यह कहा गया है कि शा, शास्त्रार्थ वत्व आदि हेतु से आत्मा का स्वाभाविक कर्तृत्व है वह युक्त नहीं है क्योंकि विधि शास्त्र तो यथा प्राप्त लोक प्रसिद्ध कर्तृत्व को लेकर कर्तव्य विशेष का उपदेश करता है आत्मा में कर्तृत्व का प्रतिपादन नहीं करता आत्मा का कर्तृत्व स्वाभाविक नहीं है क्योंकि उसमें ब्रह्मात्मत्व का उपदेश है ऐसा हम कह चुके हैं इसलिए अविद्या कर, अविद्याकृत कर्तृत्व को लेकर विधि शास्त्र प्रवृत्त होगा कर्ता विज्ञान आत्मा पुरुष इस प्रकार का शास्त्र भी अनुवाद रूप होने से यथा प्राप्त विद्याकृत कर्तृत्व का ही अनुवाद करेगा इससे विहार और उपादान का परिहार हुआ क्योंकि वे भी अनुवाद रूप है परंतु सपनावस्था में करणों के प्रसुक्त होने पर अपने शरीर में परिवर्तन करता है इस प्रकार उपदेश किया हुआ विहार केवल आत्मा में कर्तृत्व को सिद्ध करता है एवं उपादान में भी सदेशां प्राणा नाम बुद्धि से इस इंद्रियो की शक्ति की ग्रहण कर सोता है इस प्रकार कर्णों में श्रूयमाण कर्म और कर्ण विभक्ति केवल आत्मा का कर्तृत्व ज्ञान कराती है इस पर कहते हैं स्वप्नावस्था में आत्मा का करणों से अत्यंत विराम नहीं है क्योंकि सधे स्वप्न बुद्धि सहित स्वप्न होकर इस लोक का अतिक्रमण करता है इस प्रकार स्वप्न में भी बुद्धि के साथ संबंध का श्रवण है जैसे कि इंद्रियाणा उपरमय इंद्रियों के ऊपरत होने पर यदि मन उपरत न हो कर विषय का सेवन करता है तो उसको स्वप्न दर्शन समझना चाहिए ऐसी स्मृति भी है काम मनसो वृत्त काम आदि मन की वृत्तियां है ऐसी श्रुति है वे वृत्तिया सपने में देखी जाती है इसलिए आत्मा स्वप्न में मन सहित ही विहार करता है और स्वप्नावस्था का विहार भी वासनामय ही है पारमार्थिक नहीं है इस प्रकार उत स्त्री भी स्त्रियों के साथ आनंद हुआ मित्रों के साथ हंसता हुआ तथा व्याघ्र आदि से भय देखता हुआ रहता है भय श्रुति इव अनुब्द ही स्वप्न व्यापार का वर्णन करती है लोग भी उसी प्रकार स्वप्न का वर्णन करते हैं मानो मैं गिरी के शिखर पर चढ़ा मानो लो मैंने वनपंक्ति देखी वैसे ही उपादान में भी यद्यपि करणों में कर्म विभक्ति और कर्ण विभक्ति का निर्देश है तो भी उनसे संबंधित आत्मा का ही कर्तृत्व समझना चाहिए क्योंकि केवल आत्मा में कर्तृत्व का असंभव दिखलाया गया है। योद्धा युद्ध करते हुए योद्धा और द्वारा राजा युद्ध करता है इस तरह लोक में अनेक प्रकार की विवक्षा होती है और इस उपादान में कर्ण के व्यापार का विराम मात्र विवक्षित है किसी का स्वतंत्र विवक्षित नहीं है क्योंकि स्वप्न में अबुद्धिपूर्वक भी करण का व्यापार ऊपर में देखा जाता है विज्ञानम यज्ञनु विज्ञान यज्ञ का विस्तार करता है यह जो जोदेश दिखलाया गया है वह बुद्धि में कर्तृत्व प्राप्त कराता है क्योंकि विज्ञान शब्द उसमें प्रसिद्ध है और मन के अन्तर उसका पाठ है अस्य श्रद्ध एव शि उसका श्रद्धा है, है विज्ञान में आत्मा के श्रद्धा आदि अवय कहे गए है और श्रद्धा आदि बुद्धि के धर्म रूप से प्रसिद्ध है तथा सब देव को से, से उपासना करते हैं ऐसा जो वाणी और चित्त का उत्तरोत्तर क्रम है वही यह यज्ञ है इस प्रकार अन्य श्रुति में यज्ञवाणी और बुद्धि से साध्य अवधारित होता है कर्णों में कर्तृत्व स्वीकार करने पर बुद्धि की शक्ति का विपर्यय नहीं होता क्योंकि सब कारकों का अपने अपने व्यापार में है। परंतु में करणत्व की से है और उपलब्धि आत्मा की है उसमें इसका कर्तृत्व नहीं है क्योंकि वह नित्य उपलब्धि स्वरूप है अहंकार पूर्वक कर्तृत्व उपलब्धता का नहीं हो सकता क्योंकि अहंकार भी उपलब्धमान है ऐसा होने पर अन्य की कल्पना का प्रसंग भी नहीं है क्योंकि बुद्धि को करण रूप से स्वीकृत किया गया है समाधि के अभाव का तो शास्त्र से ही परिहार किया जा चुका है क्योंकि यथा प्राप्त कर्तृत्व को लेकर ही समाधि निदिध्यासित का विधान है इससे यह सिद्ध हुआ कि आत्मा में कर्तृत्व भी उपाधि निमित्तक ही है अधिकरण सोलह पायालीस सूत्र सूत्र इकतालीस सूत्रार्थ तू शब्द शंका की निवृत्ति के लिए है जीव का कर्तृत्व आदि स्वभावता नहीं है परात परमात्मा से प्राप्त होता है त्रुत क्योंकि ये ही इत्यादि श्रुति में ऐसा प्रतिपादित है भाषात अविद्यावस्था में जो यह उपाधि निमित्त जीव में कर्तृत्व कहा गया है क्या वह ईश्वर की अपेक्षा के बिना होता है अथवा ईश्वर की अपेक्षा से होता है इस प्रकार विचार होता है इसमें पूर्व पक्ष प्राप्त होता है जीव अपने कर्तृत्व में ईश्वर के अपेक्षा नहीं करता किससे से इससे की अपेक्षा का प्रयोजन नहीं है यह जीव स्वयं ही राग द्वेश आदि दोषों से प्रयुक्त होता हुआ कारक सामग्री से संपन्न होकर कर्तृत्व अनुभव करने में समर्थ होता है। उसका ईश्वर क्या करेगा लोक में नहीं है किमक कर्तृत्व से जंतुओं को उत्पन्न करने वाले ईश्वर में नए घृण्य प्रसत होगा और इन प्राणियों के विषम फल वाले कर्तृत्व को उत्पन्न करने वाले वैश्य ईश्वर में वैषम्य प्रसक्त होगा परंतु यह कहा जा चुका है कि वैषम्य के कर्म की अपेक्षा से ईश्वर में वैषम्य और नेर, नहीं है, ठीक ऐसा कहा जा चुका है परंतु ईश्वर में साक्ष सापेक्ष होने पर ही यह उपन्न होगा प्राणियों के धर्माधर्म होने पर ईश्वर में सापेक्षव संभव है जीव का कर्तृत्व होने पर उनका धर्म और अधर्म का सद्भाव है यदि वही कर्तृत्व ईश्वर के अपेक्षा से हो तो ईश्वर का सापेक्षत्व किस विषय का कहा जाएगा ऐसा होने पर जीव को प्रसक्त होगा इससे जीव का स्वतः कर्तृत्व है इस पूर्व पक्ष की प्राप्ति को तू शब्द से निराकरण कर सूत्रकार प्रतिज्ञा करते हैं प्रात इत्यादि अविद्यावस्था में कार्यकरण संघात के साथ अभेदर्शी और रूप अंधकार से अंध होते हुए जीव के गर्तृत्व भोक्तृत्व रूप संसार की सिद्धि कर्मो के अध्यक्ष संपूर्ण भूतों के अधिष्ठान साक्षी चेतयता परमात्मा ईश्वर से उसकी अनुज्ञात द्वारा है उसके अनुग्रह हेतुक विज्ञान से मुक्ष सिद्धि हो सकती है किससे इससे की उसकी श्रुति है यद्यपि राग आदि दोषो से प्रयुक्त एवं सामग्री संपन्न जीव है यद्यपि लोक में कृषि आदि कर्मों में ईश्वर कारण रूप से प्रसिद्ध नहीं है तो भी संपूर्ण प्रवृत्तियों में ईश्वर हेतु कर्ता प्रयोजक कर्ता है ऐसा श्रुति से निश्चित होता है जैसे ही जैसे कि ही यही जिसको ऊपर ले जाना चाहता है उसे से साधु कर्म कराता है और जिसको नीचे ले जाना चाहता है उसे से यही अशुभ कर्म कराता है और यह आत्मनि जो आत्मा में रहकर आत्मा का नियमन करता है इस प्रकार की श्रुतिया है परंतु इस प्रकार ईश्वर को कारयतृत्व होने पर वैषम्य और नैगण्य प्रसक्त होंगे और जीव को अक्रू अक्रूभ्यागम प्रसक्त होगा नहीं ऐसा कहते हैं सूत्र बयालीसवा कृत प्रयत्नापेक्ष विहित विहित विहित वयर प्रयत्नापेक्षस्तु तु यत्नापेक्षस्तुतनापेक्षत शब्द क्ष की व्यावृत्ति के लिए है हैदि प्रतिषिध कर्म व्यर्थ आदि न हो इसलिए ईश्वर अपने कारय कारृत्व में कृत प्रयत्नापेक्ष जीव कृत प्रयत्न के अपेक्षा करता है भाष्यर्थ तू शब्द दोषो की विवृत्ति के लिए है जीव से किया गया जो धर्मा रूप धर्म प्रयत्न है उसकी अपेक्षा करने वाला ईश्वर उसको कराता है उससे वे शंकित दोष नहीं होते जीवकृत धर्माधर्म के वैषम की अपेक्षा रखने वाला ही ईश्वर मृग के समान निमित केवल निमित्त रूप से तत्फलों को विषम रूप से विभक्त करता है जैसे लोग में अपने अपने असाधारण बीज से जायमान अनेक प्रकार के गुल छोटी लताये आदि के प्रति साधारण कारण पर्जन्य होता है पर्जन्य के न होने पर उनमें उनमें रस फूल पुष्प पत्र आदि का वैषम्य उत्पन्न नहीं होता और अपने अपने बीजों के न होने पर भी वैषम्य उत्पन्न नहीं होता वैसे ही जीव जीवकृत प्रयत्न की अपेक्षा उपन्न नहीं होती यह दोष नहीं है क्योंकि ईश्वर से प्राप्त कर्तृत्व होने पर भी जीव करता ही है करते हुए उसको ईश्वर कराता है परंतु जीव का परमेश्वर होने पर ईश्वर में प्रयत्न की अपेक्षा नहीं नहीं होती यह दोष है क्योंकि ईश्वर से प्राप्त कर्तृत्व होने पर भी जीव करता ही है करते हुए उसको ईश्वर कराता है और पूर्व प्रयत्न की अपेक्षा कर इस समय उसे कराता है और पूर्वतर प्रयत्न की अपेक्षा कर पूर्व में कराया इस प्रकार संसार के अनादि होने से दोष नहीं है परंतु यह कैसे अवगत हो कि ईश्वर जीवकृत प्रयत्न की अपेक्षा करने वाला है वा ऐसा कहा है ऐसा होने पर स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की कामना करने वाला याग करे, ब्राह्मण न हंतव्य ब्राह्मण का हनन नहीं करना चाहिए इस प्रकार के विहित और प्रतिशिध व्यर्थ नहीं होते अन्य वे निरर्थक हो जाएंगे ईश्वर ही विधि और में नियुक्त करे क्योंकि अत्यंत है वैसे कर्म करने वाले का के साथ और करने वाले वाले का का साथ साथ और संबंध होने लग जाएगा तो उसे वेद का प्रामाण्य अस्त हो जाएगा ईश्वर की अत्यंत अनपेक्षा होने पर लौकिक पुरुषार्थ भी व्यर्थ हो जाएगा वैसे ही देश और निमित्तों के पूर्वोक्त दोष प्रसंग इस प्रकार के दोष समुदाय आदि के ग्रहण से दिखलाते हैं अधिकरण सूत्र त्रेपन तक सूत्र नाना चापि दाशकित त्वा अन्यथा च अधियते एक सूत्रार्थ नापदेशाथा जीव अंजीवर का कल्पित अंज है नाना व्यपदेशा क्योंकि य आत्मनिधिष्ठन इत्यादि श्रुति में दोनों का भेद व्यपदेश है अन्य चा और उसी प्रकार अन्यथा अभेद का भी व्यपदेश है कारण की एक शाखा वाले दाशकित तो दाशा इस प्रकार ब्रह्म में दासवत्व आदि का पाठ अधिजाते हैं जीव और ईश्वर का उपकार्य उपकार का भाव कहा गया है और लोक में वह संबद्धों का ही देखा जाता है जैसे स्वामी और सेवक का अथवा जैसे अग्नि और विस्तुंग का उससे जीव और ईश्वर का भी उपकार्योपकार स्वीकार होने से क्या वह स्वामी और सेवक के समान है अथवा अग्नि और विश्विंग के समान है इस प्रकार संचय होने परियम प्राप्त होता है अथवा स्वामी और सेवक के प्रकारों में जिस प्रकार का ईशित्रु और ईशितव्य भाव प्रसिद्ध है उसी प्रकार का ही संबंध प्राप्त होता है इससे कहते हैं अंज इत्यादि जीव ईश्वर का अंश हो सकता है जैसे अवनिका विस्फुल्लिंग अंश के समान अंश है कारण कि निरवय का मुख्य अंश संभव नहीं है परंतु निरवय होने से परमात्मा ही जीव क्यों नहीं होता है नाना व्यपदेशा भेद का व्यपदेश है सो अन्वेष्टव्या उसका अन्वेषण करना चाहिए और उसकी विशेष जिज्ञासा करनी चाहिए एतने उसी को जानकर मनी होता है यह आत्मनि जो आत्मा के अंतर रहकर आत्मा का नियमन करता है इस प्रकार का भेद निर्देश भेद न होने पर नहीं पर कहते हैं अन्यथा चाहिए अन्य प्रकार से भी केवल भेद व्यपदेश से ही अंशत्व ज्ञान नहीं होता किंतु अन्य प्रकार से भी अभेद प्रतिपादक व्यपदेश है जैसे एक अथर्वण शाखा वाले ब्रह्म दासा ब्रह्म ही दास धीवर है ब्रह्म ही, है, ब्रह्म ही ये कितब जुवारी है इत्यादि से ब्रह्मसूत्त में ब्रह्म के दास और कितब आदि भाव का कथन करते हैं दाशा जो ये कई वर्त रूप से प्रसिद्ध है और ये जो दास है स्वामी के लिए अपने को उपक्षय करते हैं और जो अन्य कितब दूत करने वाले हैं वे सब ब्रह्म ही है इस प्रकार हीन जंतुओं के उदाहरण से नाम रूपकृत कार्यकरण संघात में प्रविष्ट सभी जीवों को ब्रह्म कहा है इसी प्रकार अन्यत्र ब्रह्म प्रकरण में भी यही अर्थ विस्तृत किया जाता है तम तो स्त्री तु स्त्री है तू पुरुष है तु कुमार है अथवा कुमारी है और तू ही वृद्ध होकर दंड के सहारे चलता है तू ही प्रपंच रूप से उत्पन्न होकर अनेक रूप हो जाता है और सर्वाणी रूपाणी सब रूपों का निर्माण कर नाम कर, शब्द व्यवहार करता हुआ रहता है नान्यों उससे अन्य द्रष्टा नहीं है इत्यादि श्रुतियों से उसी अर्थ की सिद्धि होती है जैसे अग्नि और विस्पलुंगों का विस्फुल समान है वैसे जीव और ईश्वर का चैतन्य समान है अतः भेद और अभेद के अवगम से अंशत्व का अवगम होता है जीव में अंशत्व का अवगम किससे होता है सूत्र चवालीसवा मंत्र मंत्र और जीव में, में अज्य अवगम होता है भाषा से इस गायत्री आख्य ब्रह्म की महिमा है तथा इससे भी निर्विकार पुरुष है संपूर्ण भूत इस एक बार इसका एक पाद है और इसका त्रिपाद अमृत प्रकाश में स्वात्मा में स्थित है यह मंत्रवर्ण उसी अर्थ का अवगम कराता है यहां श्रुति भूत शब्द से जीव प्रधान स्थावर और जंगमो का निर्देश करती है क्योंकि अर्सन तीर्थो शास्त्रोक्त कर्मो से अन्यत्र सब भूतों की अहिंसा करता हुआ ऐसा प्रयोग है अंश भाग इनका अन्य अर्थ नहीं है अर्थात एक अर्थवाची शब्द है इससे भी जीव में अंशत्व का अवगम होता है सूत्र स्मरियतेमरियते सूत्र और स्मरियते ममय वांच इस स्मृति से भी जीव ईश्वर का अंश कहलाता है ममय वांचो इस जीवलोक देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा अंच है इस प्रकार गीता में भी जीव को ईश्वर का अंश स्मरण किया जाता है इससे भी अंशत्व का अवगम ज्ञान होता है जो यह कहा गया है कि स्वामी और सेवक में ईशित्रु और ईश्य भाव लोक में प्रसिद्ध है यद्यपि लोक में ऐसी प्रसिद्धि है तथापि यहाँ शास्त्र से अंचांशित्व ईशित्र ईशित भाव भाव निश्चय किया जाता है निरतिशय उपाधि संपन्न ईश्वर ही न संपन्न जीवों पर शासन करता है इसमें कुछ भी विरुद्ध नहीं है निरतिशय उपाधि संपन्न ईश्वर हीन उपाधि संपन्न जीवों पर शासन करता है इसमें कुछ भी विरुद्ध नहीं है यहां कहते हैं जैसे लोक में हाथ पैर आदि में से किसी एक अनगगत दुख से अंगी देवदत्त को दुख होता है वैसे जीव को ईश्वर का समाप्त होगा, उस होगा। इसलिए पूर्वावस्था वाला संसार ही तो श्रेष्ठ है इस सम्यक ज्ञान को निरर्थक प्रसंग होगा इस पर कहते हैं सूत्र छाल प्रकाशादिवन पर न एवं परीवात्मा वैसे परह, परमात्मा प्रकाश आदि समान न दुखी नहीं होता भाष्यार्थ जैसे जीव संसार दुख का अनुभव करता है वैसे परमेश्वर अनुभव नहीं करता ऐसी हम प्रतिज्ञा करते हैं, जीव अविद्या के के आवेश के से में प्राप्त कर। में आत्मभाव अथवा दुखाभिमान नहीं है जीव का भी अविद्यात नाम रूप से निवृत्ति संपादित देह इंद्रिया आदि उपाधि के अविवेक भ्रम निमित्त ही दुखाभिमान है परमार्थिक नहीं है जैसे अपने आदि निमित्त दुख का उस देह के आत्मा भी की भ्रांति से अनुभव करता है, वैसे मैं ही पुत्र हूँ मैं ही मित्र हूँ इस प्रकार स्नेहवश पुत्र मित्र आदि में अभिनिवेश करता हुआ पुत्र मित्र आदि विषय के दुख का भी उनके अभिमान भ्रांति से अनुभव करता है उससे यह निश्चित अवगत होता मिथ्याभिमान भ्रम निमित दुख का अनुभव है और मृत्य दर्शन से भी ऐसा अवगत होता है जैसे कि पुत्र मित्र आदि परिवार वाले संबंध के अभिमानी और उस संबंध अभिमान रहित बहुत के बैठ बैठे रहने पर वहा पुत्रमरा, मित्रमरा इत्यादि उद्घोषित होने पर उन्हें ही तन निमित्तक दुख उत्पन्न होता है जिन्हें पुत्र मित्र आदिमत्व का अभिमान है उनके रहित आदि को को नहीं होता इससे का भी सम्यक दर्शन सार्थक देखा जाता है तो विषय आत्मा से को ना देखने वाले नित्य स्वरूप में स्थित पुरुष के विषय में कहना ही क्या है इसलिए सम्यक दर्शन का अनर्थक प्रसंग नहीं है प्रकाश आदि के समान यह दृष्टान्त उपन्यास जैसे सूर्य अथवा चंद्रमा का प्रकाश आकाश को व्याप्त कर अवस्थित होता हुआ अंगुली आदि उपाधि के संबंध से उनमें रुजु वक्रभाव प्राप्त होने पर भावसा प्राप्त होता हुआ भी परमार्थ से तदभाव को प्राप्त नहीं होता अथवा जैसे घट आदि के चलते होने पर चलता हुआ सा प्रतियमान भी आकाश परमार्थ से नहीं चलता अथवा जैसे जलपात्र आदि के कंपन से तदगत सूर्य प्रतिबिंब के कांपने पर भी उस प्रतिबिंब वाला सूर्य नहीं कापता है वैसे अविद्या से प्रत्युपस्थापित बुद्धि आदि से उपहित जीव नाम अंश के दुखित होने पर भी उस अंश वाला ईश्वर दुखी नहीं होता जीव की दुख प्राप्ति भी अविद्या है ऐसा कहा जा चुका है इस प्रकार तत्वमसी इत्यादि वेदांत अविद्यामित जीव भाव का निरसन कर जीव के ब्रह्म भाव का ही प्रतिपादन करते हैं इसलिए जीव संबंधी दुख से परमात्मा में दुखित्व तो प्रसंग नहीं है सूत्र स्मरंतिचा, स्मरंतिचा, और जीव दुख से परमेश्वर दुखी नहीं होता इस विषय में तत्र यह परमात्मा उन दोनों में जो परमात्मा है वह नित्य निर्गुण कहा गया है जैसे कमल पत्र जल से लिप्त नहीं होता वैसे यह कर्मफलों से लिप्त नहीं होता है और जो अन्य कर्मात्मा जीवात्मा है वह बंध और मोक्ष से युक्त होता है वह इस तरह इस सतरह राशि से पुनः युक्त होता है इस प्रकार व्यास आदि कहते हैं कि जीव संबंधी दुख से परमात्मा दुखी नहीं होता जो शब्द से समनती और श्रुतिया कहती है ऐसा वाक्य शेष है उनमें एक उसके स्वादिष्ट फलों को भोगता है और दूसरा उन्हें न भोगता हुआ देखता रहता है एक उसी प्रकार संपूर्ण भूतों को एक ही अंतरात्मा संसार के दुख से लिप्त नहीं होता किंतु उससे बाहर रहता है ऐसी श्रुतियां हैं। इस पर हम कहते हैं यदि एक ही सब भूतों का अंतरात्मा हो तो लौकिक और वैदिक विधि और निषेध कैसे होंगे परंतु ऐसा कहा जा चुका है कि जीव ईश्वर का अंश है जीव और ईश्वर में भेद होने से अनुज्ञा विधि और परिहार प्रतिषेध असंकर होकर उपपन्न होंगे तो यहाँ शंका किस प्रकार करते हो कहते हैं यह ऐसा नहीं है क्योंकि तत्सृष्टवा उसे उत्पन्न कर उसमें ही अनुप्रवेश किया नान्यों उससे अन्य दृष्टा नहीं है मृत्यु नाना सा देखता है वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है तत्वमसी अहम ब्रह्मास्मि इस प्रकार की अभेद प्रतिपादक श्रुतिया जीवों को अनंज प्रतिपादित करती है परंतु भेद और अभेद के अवगम से अंज सिद्ध होता है ऐसा कहा गया है यह ऐसा होता यदि भेद और अभेद दोनों का प्रतिपादन करना इष्ट होता परंतु अभेद ही यहाँ प्रतिपादित करना अभिष्ट है क्योंकि ब्रह्मात्मत्व प्रतिपत्ति होने पर पुरुषार्थ की सिद्धि है अविद्याकृत भेद का तो केवल अनुवाद किया जाता है और यह भी कहा जा चुका है कि निरवय ब्रह्म का मुख्य अंश जीव नहीं हो सकता इसलिए एक परमात्मा ही सब भूतों का अंतरात्मा जीव रूप से अवस्थित है इससे अनुज्ञा और परिहार की उपबत्ति कहनी चाहिए उसको हम कहते हैं सूत्र अड़तालीसवा अनुज्ञा परिहारो देह संबंधा ज्योतिरादिवत्त अनुज्ञा परिहारो देह संबंधा ज्योतिरादिवत सूत्र अनुज्ञा परिहारो मित्र परिहर्तव्य इस प्रकार अनुज्ञा और परिहार एक आत्मा में भी देह संबंधात देह के साथ सात संबंध से उपन्न है ज्योतिरादिवत जैसे अग्नि के एक होने पर भी स्मशान की अग्नि परिहरणीय है अन्य नहीं भार्या, वो मासिक धर्म की शुद्धि के साथ करना चाहिए। यह विधि है और गुरुवंग गुरुपत्नी गुरु के साथ प्रसंग नहीं करना चाहिए यह निषेध है अग्निशोमीयम अग्नि शोमीय पशु का वध करना चाहिए यह विधि है और न हिंसा किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए यह निषेध है इस प्रकार लोक में भी मित्र उपेवित मित्र का उपसेवन करना चाहिए यह विधि है और शत्रुपरिहर्तव्यः शत्रु का त्याग करना चाहिए यह निषेध है इस प्रकार के विधि और प्रतिशीन आत्मा के एक होने पर भी देह के संबंध से होंगे देहों के साथ संबंध देह संबंध है परंतु देह संबंध क्या है यह देहादिंग में विपरीत प्रत्यय की सब प्राणियों में देखी जाती है इसका सम्यक दर्शन से भिन्न निवारक नहीं है तत्व ज्ञान के पूर्व यह भ्रांति सब प्राणियों में संतत निरंतर है इस कारण अविद्यामित देह आदि उपाधि के संबंध से किए गए विशेष भेद से एकात्मत्व स्वीकार करने पर भी विधि और प्रतिषेध हो सकते हैं तब सम्य दर्शी के विधि और प्रतिषेध व्यर्थ ही हो जाएंगे नहीं क्योंकि होने से नियोज्य नहीं हो सकता है इसलिए हे और उपाधेय में ही नियोज्य नियुक्त करने योग्य होता है परंतु आत्मा से भिन्न हेय और उपाधेय वस्तु को न देखता हुआ वह कैसे नियुक्त होगा और आत्मा अपने में ही नियोज्य नहीं होता कहो कि शरीर से भिन्न अपने को जानने वाला नियोज्य है तथा तथा आकाश आदि के समान देह आदि से असहत अपने को न जानने वाले में नियोजत्व अभिमान है देह आदि से असहत तत्व देखने वाले किसी का भी नियोग नहीं देखा गया है तब आत्मिक विषय में तो कहना ही क्या है नियोग के न होने से सम्यक दर्शी में यथे तो चेष्टा का प्रसंग भी नहीं है क्योंकि सर्वत्र अभिमान ही प्रवर्तक है सम्यक दर्शी में अभिमान नहीं है अतः देह के संबंध से ही ज्योति आदि के समान विधि और निषेध है जैसे ज्योति एक होने पर भी क्रव्यात अग्नि स्मशान की अग्नि का परिहार किया जाता है अन्य का नहीं अथवा तो जैसे एक सूर्य का भी अपवित्र देश संबद्ध प्रकाश परिहृत होता है अन्य पवित्र भूमिस्थ प्रकाश परिहृत नहीं होता और वज्र वड़ूर्य आदि भूमि प्रदेशों का उपादान ग्रहण होता है परंतु नरक लेवर आदि भौम होते हुए भी परिहृत होते हैं और जैसे गो कामुत्र और गोबर पवित्र रूप से ग्रहित होते हैं वे अन्य जाति के त्याग किए जाते हैं ऐसा यहाँ प्रकरण में भी समझना चाहिए सूत्र च च व्यति परंतु असंत जीवात्मा का सब शरीरों के साथ संबंध न होने से अव्यती कर्मफल का संकर नहीं होगा आत्मा के एक होने पर भी देह विशेष संबंध से विधि और निश्चित होंगे परंतु जो यह कर्मफल संबंध है उसका एक आत्मा के स्वीकार करने में संकर हो जाएगा क्योंकि स्वामी एक है ऐसा यदि कहो तो यह ऐसा नहीं है क्योंकि असंतति है कर्ता भोक्ता आत्मा का सब शरीरों के साथ संतत संबंध नहीं है यह कहा जा चुका है कि जीव उपाधि के अधीन है उपाधि के संतत न होने से जीव भी संतत नहीं है उससे कर्म संकर अथवा फल संकर नहीं होगा सूत्र पचासवा आभास एवच आभास एवं सूत्रार्थ चो और आभास जीव परमात्मा का अभास ही है अतः कर्म अथवा कर्म फल का संकर नहीं है जलगत सूर्य प्रतिबिंब आदि के समान यह जीव परमात्मा का आभास प्रतिबिंब ही समझना चाहिए वह साक्षात परमात्मा ही नहीं है और अन्य वस्तु भी नहीं है इससे जैसे एक जल सूर्यक जला जलगत सूर्य प्रतिबिंब के कापने पर अन्य जल सूर्यक नहीं कापता है वैसे ही एक जीव कर्म फल संबंधी होने पर जीव का उस कर्म-फल कर्म है और आभास अविद्याकृत होने से उसके आश्रित संसार में भी उपपन्न है उसके निराकरण से पारमार्थिक ब्रह्मत्मा भाव का उपदेश उपन्न होता है परंतु जिनके मत में आत्मा अनेक है और वे सब सर्वगत व्यापक हैं, उनके मत में ही यह संकर प्राप्त होता है इस प्रकार आत्मा बहुत विभू, चैतन्य मात्र स्वरूप निर्गुण और निरतिशय है उनके लिए प्रधान साधारण है तन उनका भोग और अपवर्ग सिद्ध होता है ऐसा सांख्य मानते हैं आत्मा अनेक और विभु होने पर घट कोठरी आदि के समान द्रव्य मात्र स्वरूप स्वतः आत्मा अचेतन है और उनके उपकरण मन अणु और अचेतन है उनमें आत्मद्रव्य और मनोद्रव्य के के संयोग से इच्छा, आत्मा के गुण उत्पन्न होते हैं वे संग के बिना प्रत्येक आत्मा में समवाय संबंध से रहते हैं वह संसार है और उन नव आत्म गुणों की अत्यंत अनुत्पत्ति मोक्ष है ऐसा कारणाद मानते हैं सांख्यों के मत में चैतन्य स्वरूप होने से सब आत्माओं के संधान आदि के अविशेष होने के कारण एक आत्मा के सुख दुख के साथ संबंध होने पर सब को सुख दुख का संबंध प्राप्त हो जाता है ऐसा ही हो परंतु प्रधान की प्रवृत्ति पुरुष के कैवल्य के लिए होने से सुख दुख की व्यवस्था हो जाएगी अन्यथा प्रधान की प्रवृत्ति अपनी विभूति प्रसिद्धि के लिए होगी तो इससे मोक्षा भाव प्रसक्त होगा यह युक्त नहीं है क्योंकि अभिलषित सिद्धि के अधीन व्यवस्था अवगत नहीं हो सकती यदि कहो कि किसी से व्यवस्था हो जाएगी तो उपपत्ति के न होने पर यथेष्ट अभिलषित पुरुष का अभिल नहीं होगा अपितु व्यवस्था का हेतु न होने से संक्राप्त होता है कणाद अनुयायियों के मत में भी जब एक आत्मा के साथ मन का संयोग होता है तब अन्य आत्माओं के साथ भी अवश्य संयोग होता है क्योंकि संविधान आदि समान है उससे हेतु मन संयोग के अविशेष होने से फल भी अविशेष समान होगा तो इस प्रकार एक आत्मा में सुख दुख का प्रसंग होने पर सब आत्माओं में भी समान सुख दुख होंगे यह हो तो यह हो कि अदृष्ट निमित्तक नियम हो जाएगा इस पर कहते हैं कि ऐसा नहीं सूत्र इक्यावनवा सूत्रार्थ अदृष्ट के नियमन होने से कर्म फल का संकर ही है। संकर्ष आकाश के शरीर में अंदर, समान रूप से संहित अनेक आत्माओं में मनवाणी और शरीर द्वारा धर्मा धर्माधर्म रूप अदृष्ट उपार्जन किया जाता है सांख्य के मत में वह अदृष्ट अनात्म समवायी प्रधान है प्रधान के साधारण होने से प्रत्येक आत्मा में वह सुख दुख के उपभोग का नियामक उपपन्न नहीं होता कारणादु के मत में भी पूर्व के समान साधारण आत्मा और मन के संयोग से संपादित अदृष्ट के यह अदृष्ट इसी आत्मा का है इस नियम में हेतु के न होने से यही दोष है सूत्र 52 अभिसंध्या अभीसंध्यादिषु चं सूत्र अभीसंध्यादीष्विकल आदि में भी चब अदृष्ट का नियामक नहीं है अतः पूर्वोक तो दोष भैसे ही है भाष्यर्थ ऐसा हो परंतु मैं इस फल को प्राप्त करूं, इसका परिहार करूं, इस प्रकार प्रयत्न ऐसा करूंगा इस प्रकार के संकल्प आदि प्रत्येक में वर्तमान हुए हुए और आत्मा के स्व-स्व स्वस्विभाव का नियमन करेंगे नहीं ऐसा कहते हैं साधारण आत्ममन संयोग से, से संपूर्ण आत्माओं की सन्निधि में उत्पन्न किए हुए संकल्प आदि में भी नियम का हेतुत्व नहीं हो सकता अतः उक्त उत्त दोष, तदवस्थ ही है। सूत्र त्रिपन्मा प्रदेशादिति चेना चिन्नाभा प्रदेशात चेत न अंतर्भाव सूत्रार्थ प्रदेशा, प्रदेशा, अंतर प्रदेशा आत्माओं के विभु होने पर भी शरीरवच्छिन्न आत्म प्रदेश में मन संयोग हो उसी आत्म प्रदेश संकल्प आदि का नियम होगा ऐसा नहीं आत्माओं का अंतर्भाव है अतः उक्त दोष ज्यो का त्यों है भाष्यार्थ यदि ऐसे कहा जाए कि आत्मा के विभू होने पर भी शरीर में स्थित मन के साथ उसका संयोग शरीरावच्छिन्न आत्म प्रदेश में ही होगा इससे आदि की की सुख दुख के प्रदेशकृत व्यवस्था होगी वह भी नहीं है से? से की है इससे उनका अंतर्भाव सब आत्माओं का समान होने से सब शरीरों में अंतर्भाव है इस प्रकार सब आत्माओं का समस्त शरीरों में अंतर्भाव होने पर वैशेक लोग शरीर वेश आत्मा में कल्पना नहीं कर सकते निष्प्रदेश निरवय आत्मा में कल्पित किया हुआ प्रदेश भी काल्पनिक होने से पारमार्थिक कार्य के नियम करने में समर्थ नहीं हो सकता सब आत्माओं की में उत्पन्न हुआ शरीर भी इसी आत्मा का है अन्यों का नहीं है ऐसा नियम नहीं किया जा सकता प्रदेश विशेष स्वीकार करने पर भी समान सुख दुख के भागी दो आत्माओं का उपभोग कदाचित एक ही शरीर से सिद्ध हो जाएगा क्योंकि दो आत्माओं का अदृष्ट एक प्रदेश में भी संभव है जैसे कि जिस प्रदेश में देवदत्त ने सुख दुख का अनुभव किया उसका शरीर उस प्रदेश से दूर हो और यज्ञ का शरीर उस प्रदेश में प्राप्त हो तो उसको भी दूसरे के समान सुख दुख का अनुभव देखा जाता है वह अनुभव यदि देवदत्त और यज्ञ का अदृष्ट समान प्रदेश वाला न हो तो नहीं होगा और प्रदेशवादी को स्वर्ग आदि के अनुपभोग का प्रसंग आ जाएगा क्योंकि ब्राह्मण आदि प्रदेशों में निष्पन्न होता है और स्वर्ग आदि उपभोग है। अनेक आत्माओं का सर्वगत होना युक्त नहीं है कारण कि इसमें दृष्टांत तो नहीं है तुम कहो तो बहुत और समान प्रदेश वाले कौन से पदार्थ है यदि कहो कि रूप आदि है तो युक्त नहीं है क्योंकि उनका भी धर्म के अंश रूप से अभेद और में भेद है परंतु बहुत आत्माओं में लक्षण भेद नहीं है यदि कहो कि अंत्य विशेष के बल से भेद की उपपत्ति है तो यह ठीक नहीं है कारण कि भेद कल्पना और अंत्य विशेष की कल्पना में अन्याश्रय है ब्रह्मवादी के मत में आकाश आदि का भी विभुत्व असिद्ध है क्योंकि उनमें कार्यत्व स्वीकार है इससे यह सिद्ध हुआ की आत्मा के एकत्व पक्ष में ही सब दोषो अभाव है दूसरे अध्याय का तीसरा पद समाप्त